लगा है त्मले यहाँचे भाक तमहं सुरे पूर्णाननंदम सिदास्मत ये श्री उड़िया बाबा देवराज की वंदना है।, है ये मनीलाल जी है ये मनीलाल जी हमारे समझो किस वर्ष के मत है, पर हमारे आश्रम में रहते हैं अब उनका नाम स्वामी सनातन देव है उस समय मनीलाल का और सनातन देव है और रहते हमारे आश्रम में और हमारे और उनके दोनों के गुरु श्री उड़िया और उनका नाम था स्वामी पूर्णानंद तो ये जो मंगला चरण है ये टीका के प्रारंभ में मंगाल जी ने श्री उड़िया महाराज की वंदना की यस्य यद प्रभात प्रपंचो भाई था सुरहा दगुरु वंदे पूर्णानंदम चिदार्म के चरणों के प्रकाश में ये प्रतीयमान संपूर्ण प्रपंच अभ्यक्त है मन बिना हुए ही कल्पित है बिना हुए ही भास रहा है उन चिदात्मक सदगुरु श्री पूर्णानंद तीर्थ की मैं वंदना करता हूँ ये सीका का मंगला ये आठ श्लोक इसी ढंग के हैं जो उन्होंने अपने भिन्न भिन्न ग्रंथों में मंगलाकरण के रूप में लिखा है श्री हरिम परमानंदम उपदेषारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोका कारणं कारण तम अब भगवान श्री शंकराचार्य ग्रंथ के प्रारम्भ में मंगलाचरण करते हैं चरण करने का शिष्टाचार है ऐसा विश्वास है ग्रंथकर्ताओं का यदि मंगलाचरण करके ग्रंथ प्रारंभ किया जाए तो वो निर्द में समाप्त होता है तो, ग्रंथ के प्रारंभ में ऐसा मंगलाचरण किया शंकराचार्य भगवान ने कि उसमें ईश्वर और सदगुरु दोनों को एक कर दिया इसमें सदगुरु और भगवान दोनों एक कैसे है तो एक उपदेषकार पद पर, पर ध्यान देना उपदेष्टा कौन है कि सदगुरु और उपदेश किसके संबंध में है कि परमानंद श्रीहरि के संबंध में है। और ईश्वरम दोनों का विशेषण है सद्गुरु उपदेष्टा भी ईश्वर स्वरूप है और परमानंद श्रीहरि भी ईश्वर स्वरूप है ये दोनों क्या है तो ये सर्वत्र व्यापक है परिपूर्ण है और संपूर्ण दृश्य प्रपंच के कारण है उनको मैं नमस्कार करता हूँ अर्थात अपना अभिमान छोड़कर नमामी का अर्थ ऐसा होता है नमामी माने अपने अहंकार का परित्याग अपने अहंकार का परित्याग करके मैं उनसे एक हो तो रहा हूँ एक होने का अर्थ ये होता है कि उनकी सत्ता उनके ज्ञान और उनके आनंद से अलग हमारी सत्ता हमारा ज्ञान और हमारा आनंद नहीं है जो परमात्मा की सत्ता है वो हमारी सत्ता जो परमात्मा का ज्ञान स्वरूप है वो हमारा ज्ञान स्वरूप और जो परमात्मा का आनंद स्वरूप है वही हमारा आनंद स्वरूप है और सदगुरु को नमस्कार करने का अभिप्राय क्या होता है, है? कि उनकी बताई हुई पद्धति से मैं आचरण साधन अभ्यास करता हूँ और उनकी बताई हुई पद्धति से विवेक विचार करता हूं और उनकी बताई हुई स्थिति में स्थित होता हूँ तो सदगुरु और ईश्वर से अभेद प्राप्त करना यही नमस्कार का अर्थ होता है तो अब आगे भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अपरोक्षा प्रोच्यते मोक्षसिद्धये सिद्ध ये सद् रे व ग्रंथ का नाम बताते हैं अपरोक्षानुभूति अब आप अपरोक्षानुभूति शब्द का थोड़ा सा विपरण सुन लीजिए एक अनुभव होता है प्रत्यक्ष जैसे यहाँ घड़ी रखी है ये क्या है कि ये प्रत्यक्ष है ये फूल में सुगंध है सुगंध नाक से प्रत्यक्ष है किसका कपड़ा लाल है किसका कपड़ा सफेद है ये प्रत्यक्ष है कौन चुप बैठा है कौन बोल रहा है ये कान से प्रत्यक्ष है किसका शरीर कोमल है किसका कठोर है ये त्वचा से प्रत्यक्ष है और क्या खट्टा है क्या मीठा है ये जीव से प्रत्यक्ष है एक एक इंद्रिय से अलग अलग जो वस्तुओं का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अक्ष माने इंद्रिय और प्रति माने प्रत्येक प्रत्येक इंद्रिय से जो अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं ये स्त्री प्रत्यक्ष है ये पुरुष प्रत्यक्ष है ये लाल रंग प्रत्यक्ष है ये लाउड स्पीकर प्रत्यक्ष है आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष है अब इसके बाद दूसरा ज्ञान होता है उसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं कामुख हाँ। सज्जन है वे अभी नरिमान पॉइंट पर टाल रहे हैं तो मैंने देखा आपसे और आपको बताया तो सुन के आपको तो परोक्ष ज्ञान हुआ लेकिन आप यदि यहां से वहां जाए तो उनको प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो परोक्ष ज्ञान भी दो तरह का होता है एक अपने बारे में और एक दूसरे के बारे में तो अपने बारे में तभी तक परोक्ष रहता है जब तक हम अपना साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं और दूसरे के बारे में भी वो तभी तक परोक्ष रहता है जब तक हम उसका साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं तो परोक्ष ज्ञान के संबंध में थोड़ी सी बात आपको सुनाता है यह तो पहले अनुमान किया जाता है अनुमान करके फिर उसका प्रत्यक्ष होता है अनुमान कैसे होता है जैसे घर में धुआं देखा हुआ है कि तो जब धुआं होता है तो आग जरूर होती है इसी प्रकार जंगल में भी धुआं देखें तो ये जरूर निश्चय हो जाएगा कि वहां आग है पर अनुमान में देखो ये शर्त हुई कि पहले अग्नि और धुए का संबंध घर में देखा हुआ है तब जंगल में धुए को देख करके तब संबंधी अग्नि का अनुमान होता है और अनुमान करने के बाद अगर उस जगह पहुँच जाए तो अग्नि का प्रत्यक्ष भी होगा तो प्रत्यक्ष में से अनुमान निकलता है और अनुमान की हुई वस्तु का प्रत्यक्ष होता है मानो अनुमान ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष मूलक होता है और प्रत्यक्ष फलक होता है ये अनुमान तीन प्रकार का होता है कारण को देख करके कार्य का अनुमान कार्य को देख करके कारण का अनुमान और सामान्य रूप से संबंध जो सृष्टि में देखने में आते हैं उनके अनुसार अब आपको तो अनुमान ज्ञान की उपयोगिता बताते हैं तो, ये जो पांच प्रकार के भूत प्रत्यक्ष हो रहे हैं हमारे पांचों इंद्रियों से वैज्ञानिक यंत्रों से अगर सहायता लें तो इनको कुछ अधिक देख सकते हैं हम आपको तो जितना रूप दिखता है अगर कोई दूर दर्शन दूर या याद शुद्र वीक्षण यंत्र लगा ले तो महीन से महीन और दूर की दूर चीज से जो तो दूर है उसको भी देख सकते हैं तो, तो वैज्ञानिक यंत्र से हम उन्ही चीजों को सूक्ष्म रूप में देख सकते हैं जिनको अपनी इंद्रियों से देखते हैं अब इसके आगे जो अहंकार तत्व है अथवा महत्व है अथवा पंच तन हैं पंच तन्मात्राएं अहंकार तत्व और महत्व इनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो सकता कि जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है उनसे ये अंतरंग है उनसे ये सूक्ष्म है तो परंतु इनके होने का अनुमान होता है तो इनका प्रत्यक्ष कैसे होगा कि यदि अभ्यास करके हम अंतर में बैठ जाए अहंकार तो का भी पंच पन्मात्रा का भी प्रत्यक्ष होता है योगाभ्यास और अहंकार का भी प्रत्यक्ष होता है योगाभ्यास से और महत्व का प्रत्यक्ष भी होता है योगाभ्यास से इनका प्रत्यक्ष होता है समाधि में परंतु एक ऐसी एक चीज है जो तो परोक्ष होगा उसका अभ्यास और उपासना के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा तो इसमें दो चीज आ देखो प्रत्यक्ष तो हुआ स्थल पदार्थों का और अनुमान हुआ सूक्ष्म पदार्थों का और योगाभ्यास से सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष भी हुआ लेकिन दो चीज ऐसी रह जाते हैं एक प्रकृति और एक ईश्वर बिना तो भक्ति के ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है परंतु भक्ति भावना भावित अंतःकरण से होता है और प्रकृति का भी प्रत्यक्ष होता है परंतु अभ्यास करते करते चित्तवृत्तियों का निरोध करके जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है तो प्रकृति के समग्र तत्वों का ज्ञान हो जाता है तो प्रकृति और ईश्वर ये दोनों परोक्ष कभी नहीं होते हमेशा ही अपरोक्ष रहते हैं परंतु विवेक के बिना और अभ्यास के बिना इनका अपरोक्ष नहीं होता है जब इनके स्वरूप का विवेक करेंगे और अभ्यास के द्वारा भक्ति निःशुल्क अभ्यास के द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष अपरोक्ष और केवल योगाभ्यास के द्वारा प्रकृति जड़ का जड़ के मूल तत्व का अपरोक्ष होता है लेकिन फिर भी अपना स्वरूप जो है वो शेष रह जाता है अपना स्वरूप जो है वो तो अपरोक्ष है अपरोक्ष है माने ये न तो घड़ी की तरह कभी आख से भीखने वाला है भले वैज्ञानिक यंत्र लगा लेते और कितनी भी भक्ति करो जैसे साकार ईश्वर का दर्शन होता है राम का कृष्ण का शिव का वैसे आत्मा का दर्शन नहीं होगा और चाहे कितना भी अभ्यास करो जैसे समाधि लगती है और साक्षी भाग से होती है समाधि वैसे साक्षी साक्षी भाग से कभी नहीं होगा तो इसी साक्षी को तो अब इतनी बात है कि विज्ञान की सहायता से प्रत्यक्ष के द्वारा हम स्कूल पदार्थों को जान सकते हैं और अभ्यास युक्त अनुमान के द्वारा हम अंतरंग जो प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ है उनको जान सकते हैं और भक्ति में सिर्फ अभ्यास के द्वारा हम ईश्वर और ईश्वर के अवांतर भेदों को भी जान सकते हैं लेकिन अपना आता जो है आत्मा जिसको पुलिस है ई आत्मा ये है तो साक्षात अपरोक्ष अपना आप लेकिन इसका जो साक्षात्कार है वो न तो इंद्रियों के द्वारा हो सकता और न तो बौद्ध प्रत्ययों के द्वारा हो सकता कि इसके लिए तो उपदेश की जरूरत पड़ती है तो कोई कोई आपको ऐसे भी कहेंगे कि हमारे उपदेश की जरूरत नहीं है है ना? तुम स्वयं अपने आप को उपदेश कर लो बहुत बढ़िया है है ना? यदि आपके चित्त में इस वस्तु तत्व का पहले से कुछ संस्कार विद्यमान हो जानकारी विद्यमान हो पूर्व जन्म में इस जन्म में इसके बारे में आपने सुना हो और न सुना हो तो हमसे ही सुन लीजिए हमसे ही सुन लीजिए और आ, हमसे भी न सुनना हो तो अपने आप हाँ ही सुन लीजिए इसको आगम बोलते हैं आगम माने ये आता है कहां से आता है गुरु परंपरा से आता है कई शास्त्र परंपरा से आता है अपने बारे में अपने बारे में एक बड़ी मजेदार बात है कि आप विषयों को जान सकते हैं इंद्रियों को जान सकते हैं अंशकरण को जान सकते हैं अंशकरण की शांति को जान सकते हैं और मैं अंशकरण को जानने वाला हूं तो ये भी जान सकते हैं परंतु ये अंशकरण को जानने वाला अनंत है माने कहीं स्थान में इसका और फोर नहीं है काल तो इसकी दृष्टि में है और कहीं काल में इसका ओर छोर नहीं है काल तो इसकी दृष्टि में है और कहीं किसी वस्तु से ये परिच्छि नहीं है अपरिच्छिन्न अद्वितीय है इस आत्मा की अद्वितीयता को आप केवल वेदांत के द्वारा के जान सकते हैं वेदांत के सिवाय इसको जानने का और कोई उपाय नहीं है तो स्थूल दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि और तत्व दृष्टि तो फूल दृष्टि प्रत्यक्ष है और सूक्ष्म दृष्टि जो है वो अभ्यास युक्त अनुमान अथवा भक्ति युक्त अनुमान भक्ति युक्त अनुमान से प्रत्यक्ष होता है ईश्वर का और अभ्यास युक्त अनुमान से प्रत्यक्ष होता है साक्षी का अन्यता निषेध करके परन्तु अपनी ब्रह्मता का जो साक्षात्कार है ना कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ इसका साक्षात्कार होता है उपनिषद से इसका साक्षात्कार होता है वेदांत से इसी को बोलते हैं अपरोक्षानुभूति ये कोई तर्क वितर्क का विषय नहीं है ये नहीं की आप एक कहानी दो चार कहानी सुन लें दो चार कहानी सुन लें और आपको इसका साक्षात्कार हो जाए तो इस भ्रम में रहना ये तो जिन लोगों को आत्मा के साक्षात्कार की सच्ची इच्छा नहीं है हाँ। वो दो चार दिन चाहे एक दिन दो दिन चाहे एक ही दिन थोड़ा बहुत सुन सुना के और कहते हैं कि बस बस समझ गया ये तो नहीं है अब आगे कुछ करने की जरूरत आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है और कुछ सुनने सुलाने की जरूरत नहीं है असल में वैराग्य न होने के कारण उनको करनी है दुकान पैदा करने हैं बच्चे अपना पैसा पैदा करना है आ, उनको मिनिस्टर बनना है नेता बनना है संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है और बहुत से दुनिया में काम करने हैं तो वो सोचते हैं कि हम अपना वक्त अपना वक्त अब ये जानने में क्यों खराब करें कि हम तो अद्भुत यवरम है हमारी आत्मा की सवाई दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है इसको जानने के लिए हम क्यों अपना वक्त खराब करें तो ऐसे लोग नाराज एक आठ दिन कहीं इधर उधर तो कहीं व्याचान व्याचान सुनी आते हैं। तो एक संत थे बड़े सिद्ध महापुरुष थे और उनकी अवस्था भी सौ वर्ष के लगभग पहुंच रही थे शरीर की नारायण ऐसा प्रसिद्ध था कि उनके पास दो कमंडल है वो सिद्ध है ऐसा तो प्रसिद्ध था कि उनकी लंगोटी जो है वो शुद्ध है ये सिद्धियां सब में आ जाती हैं हो पत्थर की मूर्ति में सिद्धि आ जाती है फूल में सिद्धि आ जाती है अपने मन को अपनी इच्छा को किसी वस्तु में रख कर दिया जा सकता जा है अब आजकल तो आप सुनते हिन्दुस्तान के लोग को जरा कम विश्वास करते हैं पर रूस में तो इसके प्रयोग हो रहे हैं कि चलती हुई घड़ी को देश की आज से बंद कर देते हैं सूं को पीछे हटा देते हैं एक वस्तु को दूसरे स्थान से दूसरे स्थान में भेज देते हैं उन महात्मा का कमिंदनि और कौटीन सिद्ध था तो ये हुआ कि महाराज तो अब आपका शरीर तो रहेगा नहीं तो आप पहले से ही बता जाओ कि आपका सिद्ध कमंडली और शुद्ध कौटीन कौन लेगा एक गाथा आए हो आ, आ, तो उन्होंने कहा था अच्छा तुम लोग एक एक कब लिखो एक एक गीत लिखो गाथा लिखो जिसका जिसकी गाथा कमी होगी उसी को दिया जाए तो एक में गाथा लिखी कि हमारे सदगुरु चिंतामणि है हमारे सदगुरु कल्प है, है। हमारे सदगुरु जो है तो वही परमेश्वर है हमारे सदगुरु ब्रह्म है उनसे ही संप्रदाय निकलते हैं उनसे ही धर्म निकलते हैं वही संपूर्ण ज्ञान होते उद्गम है सब लोगों ने कहा कि ये गाथा सबसे बढ़िया है इसमें गुरु की महिला है अब उस गाथा तो सब लोग गाने लगे एक लड़का गाता हुआ जहाँ महात्मा जी बैठे थे उनके पिछले हिस्से में कहीं चला गया जंगल में वहाँ क्या देखता है कि बीसों पच्चीसों वर्ष से एक आदमी रोज धाम कूटता है उखल में और जो चावल निकलता है उसको पास देता है वो कभी पच्चीस 30 वर्ष पहले महात्मा जी के पास आया था और उसने पूछा कि हम क्या करें महाराज तब बोले तुम धाम कूटो और दो गरीब हमारे पास दर्शन करने के लिए आये उनको तुम चावल खिलाते रहो और राजो तो लग गया हमेशा महात्मा जी का दर्शन करने फिर नहीं आया बस वो तो चावल कूटे और लोगों को बात है तो वो एक बालक उस कविता को पढ़ता हुआ उसके पास गया उन्हें तो क्या है तो ये कविता है यही गुरु जी के उत्तराधिकारी होंगे उनको कमंडल मिलेगा उनको कौटी मिलेगी ऐसा होना तो कि हम भी एक व्याथा लिखवाएंगे तुम लिख रहे तो हंसने लगा लड़का कि ये क्या गाथा लिखवाएगा फिर तो एक कोई सज्जन आए उन्होंने लिख दिया तो उसने गाथा लिखवाई कोई चिंता मणि है और न तो कोई कल्प वृक्ष न कोई धारा है और न तो कोई संप्रदाय अपना आत्मिक परमार्थ है ना आत्मा के सिवाय अपनी आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न किया जाए ये नहीं है कि धन के लिए प्रयत्न करो स्त्री के लिए प्रयत्न करो कुर्सी के लिए प्रयत्न करो और अपने आप को घरों दो। ये बात नहीं है इसका मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है अब ये गाथा महाराज जब वो महात्मा के पास आके किसी ने सुनाया कि वो चावल कूटने वाले ने ये गाथा लिखी है कि न चिंतामणी न कल्प वृक्ष मैं गुरु ने मैं न वाह न मैं तू एक अखंड किया परोक्ष परमात्मा अद्वितीय है अब तो महाराज जो सिद्ध पुरुष ने सुना बोले बुलाओ बुलाओ उसको उन्होंने भाई हमारा कमंडल तू मैंने ने और तूने तुम्हें कौतिन और कमंडल दे दिया जाने आने है ना नज्ञाधिकाराजा आना कहा है चेला बोला जाने आने कहा है उन्हें तेरा अनुभव पवित्र है गोला बोला पवित्रता और अपवित्रता तो महाराज स्वरूप में है ही नहीं उन्होंने तेरा अनुभव यथार्थ है उन अनुभव में यथार्थ और अथार्थ भी नहीं है वो तो यथार्थ अथार्थ तो सबसे विलक्षण सबसे परे तो ये बात आपको तो इसलिए सुनाई कि अपरोक्षानुभूति अपरोक्षानुभूति का अर्थ क्या है प्रत्यक्षानुभूति का नाम संसार है और परोक्षानुभूति का नाम स्वर्ग है और अपरोक्षानुभूति का नाम आत्मा है और वेदांत के द्वारा इसी के ब्रह्मत्व को इसी के ब्रह्म ब्रह्मे को जाना जाता है बिना वेदांत के बिना वेदांत के आप अपने को शरीर जान सकते हो कि मरने के बाद कुछ नहीं है है ना? बिना वेदांत के आप ये जान सकते हो कि आप कापी हो पुणात्मा हो नरक स्वर्ग में जाने वाले हो, पुनर्जन्म लेने वाले हो, हों बात आप बिना वेदांत के जान सकते हो आप बिना वेदांत के जान सकते हो कि हम भगवान का ध्यान भजन करेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे गोलोक में जाएंगे साकेत में जाएंगे ये बात आप बिना वेदांत के जान सकते हो आप बिना वेदांत के ये जान सकते हो कि आत्मा दृष्टा है आत्मा साक्षी है समाधि लगे चाहे विक्षेप हो आत्मा एक रस है तो ये बात आप बिना वेदांश के जान सकते हो परंतु आप ना ब्रह्म है ये बात आप बिना वेदांत के नहीं जान सकते इसलिए ये वेदांत का जो प्रकरण ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति इसका नाम है ये प्रारंभ होता है इसमें परोक्ष अनुभूति का वर्णन नहीं है अपरोक्ष अनुभूति का वर्णन है अपरोक्ष माने साक्षात और अनुभूति माने अपना आपा अब एक बड़े भारे विद्वान है तासीम और ऐसा माना जाता है कि हमारे भारतीय शास्त्रों का वैसा कोई ज्ञाता दुनिया में उस समय तो नहीं है तो उनसे एक सज्जन में जाके पूछा महाराज बुद्धि के परे क्या है ब्रह्म भी तो बुद्धि से ही जाना जाता है तो बोले भाई बुद्धि से परे अनुभव है बुद्धियां तो हजार निश्चय करती है परंतु अनुभव एक होता है बुद्धि तो कभी सोती है कभी जागती है अनुभव एक होता है देश, देशकाल वस्तु की कल्पना बुद्धियों में होती है हाँ। और आत्मा जो है वो तो अनुभव स्वरूप अनुमारे पीछे भूति मारे होना जो सबके पीछे हो उसका नाम अनुभूति जो सबको पीछ, सबके पीछे रहकर सबको प्रकाशित करे उसका नाम अनुभूति और वो परोक्ष नहीं परोक्ष माने तातवें आसमान में नहीं वो खुदा नहीं वो गाड नहीं बना वो निराकार ईश्वर नहीं वो परोक्ष नहीं अपरोक्ष माने अपना आपा ऐसा जो अनुभव है उसको अपरोक्ष अनुभूति बोलते हैं अब उसका हम प्रवचन करते हैं प्रोक्ष्यते मोक्ष सिद्ध ऐसी अप्रोक्षान अनुभूति का हम प्रोचते प्रोचते माने प्रवचन प्रवचन करते हैं तो बाबा प्रवचन का प्रयोगन क्या है तो मोक्ष सिद्ध मोक्ष की सिद्धि के लिए अब देखो ये भी बड़ी विलक्षण बात है तो पहले तो जब किसी के मन में मोक्ष की इच्छा होती थी मोक्ष का तो आप जानते ही है सुनते ही मोक्ष की इच्छा जब किसी को होती थी पहले तो वो त्याग करता था और त्याग करके वैराग्य से जुप्त होकर महात्माओं के पास जाता था और कहता था महाराज हम मोक्ष चाहते हैं, हम विमुक्ष हैं आप हमको तो मोक्ष का मार्ग बताइए तो महात्मा लोग उसको उपवेश किया करते थे और अब तो पासा पलट गया अब तो महात्मा लोग आते हैं कहते हैं कि हे तुम आओ हम तुमको मोक्ष का मार्ग बताते हैं तो वो कहते हैं बाबा हमको हम पाने हम का मार्ग बताओ तो हम आज ही कर ले करने का मार्ग बताओ तो हम आज ही कर ले और ऊंची कुर्सी पाने का मार्ग बताओ तो हम आगे ही पाने ये मोक्ष क्या बला है जिसको पाने के लिए तो जिसको पाने के लिए तुम हमें उपदेश करने के लिए आए हो तो ये जो लोग मोक्ष चाहते ही नहीं है उनके बीच में जब मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया जाता है तो न तो बताने वाले की कोई कीमत होती है न बताए हुए मार्ग की कोई कीमत होती है ये तो असल में चाहने वालों के लिए कहने रानों के लिए है एक बार दो दैत्य आपस में लड़ गए हो बड़ी लड़ाई हुई दोनों में एक कहता था हमारी स्त्री बड़ी सुंदरी दूसरा कहता था तुम्हारी नहीं हमारी स्त्री बड़ी सुंदरी बचपन में हमारे बाबा उसको ये कथा सुनाया करते थे दोनों में बड़ी लड़ाई हुई दोनों अपनी अपनी स्त्री को सुंदरी सिद्ध करने के लिए भयंकर संघर्ष में संलग्न हो गए इतने ने देखा उन्होंने कि रास्ते एक ब्राह्मण पंडित सीधा साधा जा रहा सुझा के दोनों में गिरा बोले बाबा जी सुनो तुम मेरे निर्णय करो कि हमारी स्त्री सुंदरी है कि इसकी स्त्री सुंदरी है तो एक ने कहा देखो हमारी वाली तो सुंदर नहीं बताओगे तो हम खा जाएंगे दूसरे ने कहा कि हमारी वाली को सुंदर नहीं बताओगे तो हम तुमको खा जाएंगे और पंडित देखने में सीधा साधा लेकिन जीत प्लेक्शन वाला था उसने कहा कि देखो संसार में कोई स्त्री सुंदरी होती ही नहीं जिसका जिससे प्रेम होता है उसको वो सुंदरी लगती है, तो है। तो का, मारे तुम्हारे लिए तुम्हारे सुंदर है उसके लिए तुम्हारे सुंदर है तो ये मोक्ष की बात भी ऐसी है बोला मोक्ष में सौंदर्य है मोक्ष में आनंद है मोक्ष में प्रकाश है मोक्ष में अनंत जीवन है है ना मोक्ष में अनंत जीवन है मोक्ष में अनंत प्रकाश है मोक्ष में अनंत आनंद है मोक्ष में कोई आयास प्रयास नहीं है मोक्ष अपना स्वरूप है परंतु किसके लिए तब जो मोक्ष को चाहता है है जो मोक्ष को चाहता है और जिसके मन में मोक्ष की इच्छाई हो उसके लिए ए? उसके लिए तो अंधरे के आगे रोना अपना दीजा खोना है ना? अंधरे के आगे रोना अपना दीजा खोना जो जिसको चाहता ही नहीं है आ, उसकी सुंदरता मधुरता उसके सामने बता करके क्या करना देखो मोक्ष कौन चाहता है मोक्ष वो चाहता है जिसको संसार के भोग में पराधीनता मालूम पड़ती है न? संसार में जितने विस्तृत है भोग करके सुख पाओगे तो उसमें रोग मिलेगा ये बात जिसको मालूम है भोग में रोग का जो है और ये जो संसार के संबंधी है ये देखने में परोपकारी मालूम पड़ते हैं परंतु इनके भीतर अपना अपना स्वार्थ भरा हुआ है ये जिसको मालूम पड़ता है जिसको ये मालूम पड़ता है कि इस लोक के भोग और स्वर्ग के भोग तक जो इंद्रियों से भोगे जाते हैं जो इंद्रियों से भोगे जाते हैं वो नश्वर है जिसको ये मालूम है कि इंद्रियों में शक्ति सीमित है जिसको ये मालूम है कि मन में हमेशा एक तरह की रुचि नहीं होती जिसको मालूम है कि एक दिन भोग भोगते भोगते भोगते थक के सो जाना पड़ेगा उसके मन में संसार के भोगों से संसार के संबंधियों से संसार की वस्तुओं से संसार की स्थितियों से बैराज होता है और वो चाहता है कि इनसे हम छूट जाए क्योंकि ये संसार के संबंधी बेदफा है कि ये हमको दुःख देने वाले हैं ये उसके मन में आता है तब उसके मन में मोक्ष मोक्ष आता है मोक्ष की इच्छा मोक्ष की इच्छा दया होती है अच्छा वक्त गीता में एक जगह बताया आश्चर्य क्या मोक्ष काम से मोक्षादेव गुरीसी का और चाहते तो हे मोक्ष इतने में एक दोस्त कम हो गया समझो एक चेला ही कर घट गया अब तो बाबा जी रोने लगे हाय हाय हाय हमारा चेला घट गया तो संसारी आदमी का एक मित्र कम हो गया कहा है हाँ, हमारा मित्र कम हो गया अरे भाई वो अविश्वसनीय मित्र बेवपा मित्र अरे एक दिन तो तुमसे छूट गई चाहे उसको छोड़ के तुम मरते और चाहे तुमको छोड़ के वो मरता और एक दिन तो उसके तो स्वार्थ का ठंडाफोड़ होता ही आज ही हो गया तो इसमें डरने की क्या बात है तो ये आत्मा जो है ये अविनाशी है आ, इसमें विनाश वाली जो वस्तुएं हैं वो एक दिन छूटेंगे ये आत्मा परिपूर्ण है इसमें जो परीक्षण भक्त हैं, वो एक नए दिन छूटेंगे और ये आत्मा अद्वितीय है और इसमें जो दूसरी चीजें मालूम कर रही है वो छूटेंगे तो पहले से ही अपने अविनाशी परिपूर्ण परमानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है उसको मोक्ष की इच्छा बोलते हैं अप्रोक्षानुभूति यदि आपको हो जाएगी तो आप संसार के दुख से छूट जाएंगे एक और बेयकली से नासमझी से छूट जाएंगे दो और मृत्यु और जन्म के बंधन से छूट जाएंगे तीन और दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं रहेगा चार और आपका ही आपका साम्राज्य होगा आप के सिवा दूसरा कोई हो गई नहीं ऐसी अद्वितीय स्थिति प्राप्त होगी इसलिए बाबा मोक्ष चाहते हो मोक्ष मानो छुटकारा तो आओ मेरे वेदांत का स्वाध्याय करो तद प्रयत्न लो वीक्षणिया मुहूर्मुह परोक्षानुभूति कैसी है इस पर एक नजर डालने की जरूरत है वीक्षणिया गौर से इस पर नजर डालो एक होता है विक्षण और एक होता है वीक्षण आजकल होता है सर्वेक्षण हाँ आप जो सर्व सर्वेक्षण शब्द तो या परिचित हो गए होंगे जैसे कोई इंस्पेक्टर होता है ना जांच पड़ताल करता है जांच पड़ताल खोज सर्वे करना होगा सर्वे करता है हाँ पड़ताल करता है खोज पूछ करता है सर्वे करता है उसी को आजकल सर्वेक्षण बोलते हो वो इंस्पेक्टर क्या करता है इंस्पेक्टर जो होता है ना वो जो काम करता है इंस्पेक्शन बोलते होंगे चाहे तो कुछ बोलते होगा हाँ भाव में प्रत्येह हो तो करताल में इंस्पेक्टर तो भाव में कुछ प्रगा तो वीक्षणिया का अर्थ है वीक्षण करो वीक्षण करो करो माने देखो कि वो अनुभव कौन सा है जो कभी परोक्ष नहीं होता उन्हें देखो ना ये किताब को तो करो अप्रोक्ष नहीं अभी यहाँ इस किताब को तो छोड़ के चले जाएंगे तो परोक्ष हो जाएंगे या था देखो हम ध्यान करते हैं उसमें जो मूर्ति है वो तो प्रत्यक्ष है उन्हें नहीं ध्यान छोड़ दोगे तो चली जाएगी कक्षा तो अच्छा मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं ये वृत्ति तो प्रत्यक्ष है बोले कि नहीं रात को जब छोंगे तब इसका भी लोप हो जाएगा तो अपरोक्षानुभूति क्या है तो असल में जिसको सुसुक्ति मालूम पड़ती है ना जागृत स्वप्न सुसुक्ति तीनों जिसको मालूम पड़ते हैं जिससे मालूम पड़ते हैं उसका नाम है अनुभूति और वो कभी परोक्ष नहीं होते माने अपना जो स्वरूप भूत ज्ञान है वो कभी परोक्ष नहीं होता आपको सुसुप्ति तो माने मैं कैसे देखा आपने अच्छा आपसे उम्मीद आई कि नहीं आई ये बात आपने आज आप से देखी कान से सुनी नाक से सुगी जीभ से चखी त्वचा से छु आपने सुसुक्ति अच्छा तब तो आपके मन को मालूम पड़ा कि सुषुप्ति है तो उस समय मन था ही नहीं तो अच्छा तो बुद्धि से मालूम पड़ा तो बुद्धि से भी सुषुप्ति नहीं मालूम पड़ी क्योंकि बुद्धि तो सुषुप्ति में थी ही नहीं तो जिसमें स्वप्न भी नहीं था और जागृत भी नहीं था इन दोनों से विलक्षण सुषुप्ति आपको कैसे मालूम पड़े तो जिस अनुभव स्वरूप आत्मा से आपको सुसुक्ति मालूम पड़ी सुसुक्तिकाल में वो अनुभव स्वरूप आत्मा अपरोक्ष है और वो मोक्ष रूप ही है हाँ उसमें आना जाना नहीं है उस आत्मा का जन्म नहीं है मरण नहीं है उसमें दृढ़ता नहीं है उसमें दुख नहीं है सुसुक्ति में ही कोई दुख नहीं होता और उसमें देश नहीं है उसमें काल नहीं है उसमें वस्तु नहीं है इसलिए वही आत्मा जो सुसुक्ति में ज्ञानक स्वरूप रहता है वो अद्वितीय है ब्रह्म है पर एक बात है ये महात्मा कहते हैं सब धीरे सदभिरेव प्रयत्न सब धीरे सदिव एक एव शब्द का प्रयोग और कर दिया जो सदाचारी है सद भाव संपन्न है सद्गुणी है और सत्य स्थित होने की जिनमें सामर्थ्य है जो यथा है मैंने एक तो लाइब्रेरी में बैठ किताबों की स्टडी करते हैं वो दूसरी चीज है वो तो दूसरों के लिए होता है वहाँ पे तो किताबों में से उधार जानकारी ले आते हैं और फिर दूसरों के ऊपर उसको बरस देते हैं कि किताबों में से जो जानकारी मिलती है वो उधार ही होती है उधार लिया और उधार दे दिया अपने साथ काम नहीं देती है ऐसी हो जाती है जैसे किताब में पढ़ा हुआ है कि सच बोलो हैं? और घर में आदत पड़ी हुई हो बचपन से हाँ चुरा के मिठाई खा ली और झूठ बोल दिया दो एना पैसा उठा लिया और झूठ बोल दिया है ना? और कहीं गए और कहीं बता दिया घर में तो झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई हो और किताब में पढ़ते हो कि सच बोला करो तो जैसे वो किताब में सच बोला करो वाली बात किताब में ही रह जाएगी जीवन में नहीं आवेगी हाँ ऐसे शब्दी का अर्थ यह है कि बुराइयों से मुक्त होकर के दुर्भावनाओं से मुक्त हो करके, दुर्गुणों से मुक्त हो करके, स्व जो परमात्मा है उसमें स्थित होने की लालसा से प्रयत्नोर वीक्षणिया प्रयत्नपूर्वक इसका बारम्बार दर्शन करो बारम्बार इस अपरोक्षानुभूति से ज्ञान प्राप्त करो मूर मुंह मूर मुंह कार्थ बारम्बार दुनिया आती है तो ये भी बारम्बार आ अब इसके लिए पहले साधन का निर्देश करते हैं तो ये साधन कर लो तो साधन करना क्या है तो उसमें देखो सारी की सारी बात है आप जानते हैं वेदांत का जो निरूपण शंकराचार्य भगवान ने किया है वो मन जितनी युक्तियों से और बुद्धियों से और अनुभवों से शंकराचार्य ने वेदांत के सिद्धांत का जैसा समर्थन किया है वैसा दूसरे किसी महापुरुष ने नहीं किया है आज तक क्या पाश्चात्य और क्या पौरत् क्या पूर्वी है और क्या पक्षिय पच्छ, क्या पश्चिमी और क्या पूर्वी? क्या पौरत् और क्या पाश्चात्य प्राच्य प्रतीक्ष सब विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वेदांत की अनुभूति का जैसा खुलासा जैसा विवरण जैसा प्रकटीकरण शंकराचार्य ने किया है वैसा किसी ने नहीं किया परंतु वो किसी साधन का विरोध नहीं करते हैं ये बात आप आपसे शंकराचार्य भक्ति के विरोधी नहीं है मूर्ख है वे लोग जो शंकराचार्य के नाम पर भक्ति का विरोध करते हैं उन्होंने शंकराचार्य के सिद्धांत को पढ़ाई नहीं है जाना ही नहीं है समझा ही नहीं है वो अवरणाश्रम ना धर्मेण तपसा हरितोषणा साधनम प्रभवे पुसा वैराग्या चतुष्टयम ब्रह्मादिस्थावराषु वैराग्यम विषय स्वने यथ कां वैराग्यम देखो इसमें पहली बात धर्म है और दूसरी बात तपस्या है और चौथी बात भगवत पोषण है क्या क्या ले लिया वर्ण धर्म आश्रम धर्म धर्माश्रम धर्मेणा वर्ण धर्म का पालन करना आश्रम धर्म का पालन करना क्योंकि जब शरीर में नए करके बैठे हो अमुक मां बाप का बेटा हूं बेटी हूं और अमुक मेरे पति पत्नी है और अमुक मेरे बेटे बेटे है अमुक मेरे भाई बंधु है ये जब आप बोलते हो तो शरीर को मैं करके बोलते हो तो इस शरीर को एक मर्यादा में रखना पड़ता है शरीर को यदि मर्यादा में नहीं रखोगे मान लो देश में अलग अलग एक ही देश में कई मर्यादाएं है होती हैं ये ठीक है भिन्न भिन देशों में भिन्न भिन्न मर्यादा होती परंत तो है परंतु मर्यादा जरूर के लिए इसी मर्यादा को वर्ण धर्म आश्रम धर्म बोलते हैं वर्ण धर्म कैसा तो अध्ययन करना और यज्ञ करना और दान धर्म ये धर्म है वो अंतकरण की पवित्रता के लिए ये पढ़ाना अंतकरण की पवित्रता के लिए धर्म नहीं है वो जीविका के लिए है पढ़ना अंतकरण की शुद्धि के लिए है और पढ़ाना जीविका के लिए है यज्ञ करना अंतकरण की शुद्धि के लिए है और यज्ञ कराना जीविका के लिए है दान देना अंतकरण की शुद्धि के लिए है और दान लेना जीविका के लिए है अपनी ममतास्पद वस्तु को किसी के प्रति अर्पित करना या अपनी ममता के घेरे को छोटा करना है इसलिए मर्यादा है मर्यादा मैंने घेरा बनाओ जो मन में आवे गए तो कोई कर दिया तो बुरे काम करने लगोगे जो मन में आया सोई भोग लिया तो फिर भोग भोगने लगोगे जो मन में आया सोई गोल दिया तो पागल बजाओगे तो बोलने में एक मर्यादा चाहिए करने में एक मर्यादा चाहिए भोगने में एक मर्यादा चाहिए और जो चाहिए फूल तो उठा के अपने घर में रख लिया संग्रह तो, तो बुरी बुरी चीजें जो अपने हक के नहीं है उनका संग्रह करने लगोगे तो संग्रह में भी एक मर्यादा चाहिए बोलने में मर्यादा करने में मर्यादा भोगने में मर्यादा संग्रह में मर्यादा इस मर्यादा का नाम वर्णवर्म होता है मरियी ही मरते ही इति मर्यादा ये मनुष्य के लिए आवश्यक है चाहे रूस का हो चाहे अमेरिका का चाहे अफ्रीका का हो चाहे एशिया का हो ना महाराज जिसके जीवन में मर्यादा नहीं होगी वो मनुष्य ही नहीं होगा मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है कि वो अपने को एक कायदे में रखे हो मर्यादा माने कायदा कानून एक संविधान के पसवर्ती अनुशासन में अपने आप को रखे, इसका नाम मर्यादा है और नहीं रखेगा तो मारे पशु हो जाएगा पशु तो ये होगा वर्णाश्रमण धर्म दर, आश्रम धर्म धर्म माने रोकने की शक्ति रास्ते में चलते चलते मन में आया कि इसकी घड़ी बहुत अच्छी है और एक फिर